रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक भाग अनिल अग्रवाल उन्नीस से 2002 तक अगर हम गरीबों के लिए सोचते हैं तो हम सकल घरेलू उत्पाद द्वारा सकल प्राकृतिक उत्पाद का विनाश नहीं होने दे सकते अनिल अग्रवाल वर्ल्ड लाइफ फंड लंदन, अक्टूबर 8, अनिल भारत के एक प्रमुख थे उन्होंने पर्यावरण की समस्या को शायद पहली बार गरीबों के नजरिए से देखा तेजी से बढ़ती उनकी आबादी के कारण गरीबों पर पर्यावरण अवनति और जंगलों के नाश का आरोप लगाया जाता था अग्रवाल ने इन अवधारणाओं को चुनौती दी उन्होंने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण के दायित्व में गरीबों का बड़ा हिस्सा है अनिल अग्रवाल का जन्म कानपुर के एक व्यापारिक परिवार में हुआ था 1917 में उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की वे बहुत वोजस्वी वक्ता थे और आई आई टी में छात्रों के जिमखाना के अध्यक्ष चुने गए थे अनिल अग्रवाल प्रखर बुद्धि एवं गहन निष्ठा वाले व्यक्ति थे और उन्होंने यह लक्षण छोटी उम्र में ही दिखाना शुरू कर दिए थे पढ़ाई खत्म करने के बाद वे आईआईटी के अन्य छात्रों की तरह अमेरिका नहीं गए उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स नामक अखबार में विज्ञान संवाददाता के रूप में काम करना शुरू किया उनमें जटिल विचारों को सरलता और स्पष्टता से पेश करने की क्षमता थी जल्द ही लोग उनकी उत्कृष्ट लेखन शैली का लोहा मानने लगे 1970 के दशक के मध्य में वे इंग्लैंड गए और वहां पर्यावरण की महाधिकता और ओनली वन अर्थ ओनली वन एय्री पुस्तक की लेखिका बराबर के प्रभाव में आए पर्याप्त अनुभव प्राप्त करने के बाद अग्रवाल 1980 के दशक की शुरुआत में नई दिल्ली वापस आए और उन्होंने विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र सेंटर फॉर साइंस एंड एनवरमेंट स्थापित किया अग्रवाल के सरोकारों की गहराई और उनका विस्तार चौंका देने वाले थे उनकी पहली झलक द स्टेट ऑफ इंडियंस एनवास सौ बयासी रिपोर्ट यानी भारत के पर्यावरण की अवस्था उन्नीस नागरिकों की एक रिपोर्ट के प्रकाशित होने पर नजर आई इस रिपोर्ट को लिखने में पर्यावरण आंदोलनों और उनसे जुड़े तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं ने उनकी सहायता की यह एक युगातकारी पुस्तक है इसमें भारत में प्रकृति के उपयोग और दुरुपयोग की पहली बार गंभीर समीक्षा की गई पुस्तक में ईमानदारी और आकर्षक तरीके से भारत के पर्यावरण विनाश की असलियत को दर्ज किया गया इस पुस्तक को बहुत सराहा गया और दुनिया की सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं में उसकी समीक्षा ये छिपी